सुंगश गुरु गलचारिस्वान सन्की सुनो मानी है गुरु वैष्णव सन्दन ही एक सौ ग्यारह के साथ एक सौ ग्यारह दे अवसरद सरत न ए की नयन जल छाए अनुज सहित प्रभु बंदन की श्रीर्पाद पिता तब दीना सात सकल तब पुण्य प्रभाओ जीत्यों अजय नि सासर राउ सुन सुति बचन प्रीति अति बाड़ी नयन सलिल रो बलिथारी रघुपति प्रथम ते मैं अनुमा ज्ञाना तई दीन्यू ज्ञाना ताते उमा मोक्ष नही पायो ताते उमा पायो दशरथेद भगति मन लायो दे दे दे मन लायो भगति मन ला सगुनोपाशक मोक्षन ले न कहूँ राम भगती निज देही बार बारी कर प्रभु प्रणाम कर दर फ हरस गए सुर काम अनुजान की सहित प्रभु सहित प्रभु कुशल कौशलाधीस शोभादि की हर सिमन अस्तुत कर, कर सुरेश राम की की और अब लंका में युद्ध के बाद भगवान श्री राम जी सीता जी दी विराजमान है उनके सामने आदर देवता ब्रह्मा जी ने आप कहते हैं उसी समय महाराज दशरथ आ गए आप उसका वर्णन करते हैं कहते अवसर दशरथ कहाँ आए उसी अवसर पर अब देखा महाराज दशरथ ने कि भगवान राम ने रावण के विजय प्राप्त कर ली सीताजी पुनः प्राप्त हो गई ऐसे भगवान श्री राम जी सीताजी बड़े ही सुंदर स्वरूप में विराजमान है उस समय तो दशरथ जी थे वो तो अयोध्या में पहली शरीर छोड़ करके स्वर्ग में चले गए थे स्वर्ग में पास कर रहे थे जैसे स्वर्ग से देवता लोग आए इंद्र लोग आए वैसे ही इतने तो स्वर्ग से हरा भाए स्वर्ग में पास करने वाले देवता लोग कई कोटि के आजान देवता है आजानक देव। एक मानुष देव है कर्म देव कहलाते दे। हैं फिर तीसरे जो है लोगो तो नित्य देवते दे। हैं इसलिए दे देवताओं की भी कोटियां जाननी चाहिए अपने शास्त्रों को समझना है तो फिर ये सब विभाजन किस प्रकार से कर रखते हैं वो भी समझने होंगे नहीं तो कन्फ्यूज नहीं होता रहता आजामदेव जो है ये पूर्व कल्प में उन्होंने लोगों ने जो कर्म किए हैं शुभ कर्म किए उससे इस कल्प में देवता होकर के आ गए वो वो आजाम देव इस लोक में जिन्होंने अश्वेदाद्य किए और स्वर्ग प्राप्त करने के अधिकारी हो गए वो कर्म देव हो गए वो भी सब में जाकर के पास करते हैं उसके बाद तीसरे प्रकार के देवता जो है वो नित्य देवता है नित्य देवता के माने वो देवकोपि में छा विद्यमान रहते हैं वो कर्मानुसार नहीं बल्कि भगवान के अंशभूत होकर के विद्यमान रहते हैं ऐसे तीन प्रकार के दशरथ जी जो है वो कुछ लोग समझेंगे कि दशरथ जी साधारण जीव हैं तो ऐसा नहीं जैसे साधारण जीवों को बने मनुष्य स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर है कारण शरीर है तो सूक्ष्म शरीरधारी जीव लोग जो शुभ कर्म करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं सूक्ष्म शरीर से वहां पास करते हैं वो कर्म देव लेकिन जब एक दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है देवताओं का एक और शरीर दिव्य शरीर जब प्राप्त हो जाता है तो वो भगवान के परिकर के रूप में माने जाते हैं मैंने भगवान की सेवा में उनकी नित्य वित्तीय मान लेते महाराज दशरथ इसी प्रकार की है ये सभी जीव जितने भी देवता लोग हैं जितने ब्रह्मा आदि हैं ये सब मनुष्य प्राणी इत्यादि सभी जीव फैलाने जीव सभी है उनमें से महाराज दशरथ भी हैं लेकिन साधारण जीवों में नहीं है वो उच्च स्थिति में प्राप्त ये स्वर्ग में भी जाकर के दास करते हैं महाराज दशरथ और वहां से आकर के शरीर प्राप्त होते धारण जो शरीर धारण किए जैसे इंद्रादि देवता आते हैं भगवान के पास किसी प्रकार से यह महाराज दशरथ भी आते हैं उसी कोट से सं जैसे इंद देवता अगर शरीर धारण करके आ सकते हैं भगवान के सामने तो महाराज दशरथ भी अन्यान्य देवता जो नित्य देवता है वो भी जैसे पहले बताया कि अग्नि देव हैं वरुण देव हैं इकपाल हैं सूर्यदेव हैं देव हैं है। इस प्रकार के जो देवता है पश्विदेव आदि ये नित्य देवता है ये भी आते हैं और आकर के इनके भगवान के पास आते हैं प्रार्थना करके पहले चले अब ये देवता जो है अब आगे जो देखते हैं कि इंद्र भी आने वाले हैं वो भी आते हैं तो जैसे इंद्र आते हैं इसलिए तो महाराज दशरथ भी है। अब महाराज दशरथ का भगवान राम से संबंध किस प्रकार का है ये किस प्रसंग में आकर के बताते हैं पहले इन शब्दों का वर्णन उतना नहीं है जितना कि स्पष्टीकरण यहां करते थे जिते अवसर दशरदा आए और तने भी लोग नैन जल छाये और उन्होंने भगवान श्री राम जी को तो देखा तो भाव नहीं देखा तो महाराज दशरथ के हृदय में पुत्र भाव इतना छाया हुआ है भगवान राम के लिए मानवीय शरीर धारण किए हुए थे तभी भगवान को पुत्र रूप में ही मानते महाराज दशरथ का और पीछे स्मरण करो उसके पहले यही मन थे शत्रुपा थे उसमें जो वर्णन किया है अथवा कश्य पवित्र थे वर्णन किसी कल्प में आता है कच्चे पदे के तीन हाथ धनी कहूं मैं पूरा ऊपर बीना चाहे उनको समझो इस प्रकार से चाहे मनोशत्रुपा को समझो तो मन शत्रु विस्तार भेद वर्णन है ही इसमें तो इसमें देखते हैं कि मन शत्रु ने नैनिषारायण ने बहुत तपस्या की और उस तपस्या के पुलस्त भगवान ने उनको दिए और उन्होंने दशरथ जी है उनको पुत्र रूप में मांगा वरदान मांगने के लिए कहा तो इन्होंने उन्हीं को भगवान को ही अपना पुत्र मांगने के लिए कहा दिया कुछ प्रसंग में भगवान ने कह भी दिया कि ठीक हम तुम्हारे पुत्र होकर के आएंगे तुम्हारा दशरथ ने यह भी वरदान मांगा कि ये तो अच्छा है कि जब आप पुत्र होकर के आओ तो हम आपको हमारे हृदय में पुत्र प्रीम रहे और पुत्र भाव से ही तुमको देखें भगवान तो ने कहा ऐसा होगा लेकिन ये भी बात है कि वही मूड कहाई न कोई लेकिन ये भी ऐसा है कि जो बात हमको मूड भी न कहे अब भगवान राम जो हो तो परमात्मा होकर के पुत्र रूप में आते हैं तो जो समस्याएं हैं अब अगर ये याद आ जाता है कि भगवान ही पुत्र रूप में होकर के आए हैं तो अब भगवान की वो पूजा करेगा आरती करेगा उनकी हाँ? अब लोग बात देखेंगे तो ये क्या करते हैं तो अजीबहीन के पुत्र प्राप्त हो गए अपने पुत्र ही के अपने से झुकाया करते हैं पैरों को प्रतना करते हैं तो लोग बात हसेंगे तो कहेंगे हसेें हाँ? इसलिए ये पुत्र प्रेम रहे लेकिन हम उस प्रकार जैसे भगवान की पीजा की जाती उस प्रकार से करें पुत्र भाव से ही और दूसरी बात ये, ये भी कि अज्ञान भी न अगर भगवान आकर के पुत्र रूप में प्राप्त हो और ये मैंने जाने कि भगवान आए तभी तो भरदान कहां पूरा हुआ हम साधारण पुत्र होकर के समझते रहेंगे तब तो देखो दोनों समस्याएं इतनी हो सकती भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा कि मैंने पुत्र प्रेम भी तुमको बना रहेगा और तुम्हें कोई मूड भी नहीं समझे तो मूल न समझे इसके लिए ज्ञान भी बना रहे, रहना चाहिए और पुत्र प्रेम भी बना रहना चाहिए तो पुत्र प्रेम तो बना हुआ तब से अभी तक चला आ रहा कौशल्या जी के सामने भी यही समस्या थी तो भगवान ने जब अवतार लिया तो उन्होंने शंकर चक्र ग धारण किए हुए सामने प्रकट हो गए और फिर कौशल्या ने कहा कि अच्छा तुमने तो अवतार लिया है पुत्र तो रूप होकर के तुम तो हमारे यहाँ आए हो तो शिष्य रूप धारण करो भगवान ने शिशुप धारण किया और उसी प्रकार से जिसे शिशु पालक रोते हैं ऐसे ही भगवान रोने लगे अब कौशल्या की बुद्धि बदल गये अब वो पुत्र रूप में भगवान लेकर के उनको खिलाने लगी दूध पिलाने लगी उनका पालन करने लगी अब भूल गयेगी भगवान तब भगवान ने उनको स्मरण दिलाया उसी समय शिशुकाल में ये दो रूप धारण कर लिए एक पालने में भी पड़ा सो रहा एक जहां पर पूजा घर में बैठा हुआ और वहां पर उनका रूप खा इस, तो तो इस प्रकार जब दो दो दो रूप देगी यहां वहां बालक देखा ये जब उन्होंने दिखा दिया तो इस प्रकार से दो रूप तब कौशल्याचित हो गई तब भगवान ने अपना मुंह में विराट रूप दिखा दिया और सब कौशल्या समझ भगवान तब भगवान ने कहा देखो अब तुमको इस प्रकार से मोह नहीं होगा मतलब भूल जाना भगवान को भूल गए भगवान पास ही हैं और पुत्र रूप में खिला भी रही हैं लेकिन भूल गए प्रकार आ जाता तो अज्ञान का भी निवारण करने का काम भगवान का ही है अब देखो भक्त हैं ये सारे कौशल्या तो भी भक्त हैं दशरथ तो भी भक्त हैं भगवान उनके पुत्र रूप में यहां भी हैं पुत्र प्रेम भी है बात्सल्य भाव की भक्ति भी लोगों की है लेकिन फिर भगवान उनका यह भी जिम्मेवारी है कि इनका अज्ञान न रहे इसलिए ज्ञान का निवारण करके इनको ज्ञान देते रहते हैं और ये ज्ञान चाहते हैं अब ये कौशल्या ने ये मांगा मैंने उस समय शत्रुता के रूप में वरदान उन्होंने ये मांगा भगवान से कि जैसे भगवान शंकर जी के हृदय में आपके प्रति भक्ति जैसे मुनियों के ऋषियों के ये सब आपके चरणों में जिस प्रकार की भक्ति रहते हैं इस प्रकार की भक्ति, प्रकार भक्ति हमारे रहती तो भगवान शंकर जी तो भगवान भी जानते हैं कि परमात्मा क्या है ज्ञान भी है और पुरुष के साथ भक्ति भी है दोनों बातें हैं ऐसी भक्ति है भगवान शंकर कहते हैं ऐसा थोड़े ही कि भगवान शंकर जी परमात्मा को तो जानते ही नहीं क्या है कैसा है ब्रह्म है कैसे ब्रम्भ पूर्च क्या होता है कुछ नहीं मालूम है केवल भक्ति है अज्ञानी भक्ति है ऐसी नहीं है उनकी ज्ञान भक्ति है शंकर जी ऐसी कौशल्या जी भगवान से वरदान मांगे ऐसी व्यक्ति हमें भी प्राप्त हो तो ऐसी व्यक्ति प्राप्त हो तो मैंने कौशल्या को तो पुत्र तो प्रेम तो तो तो भी रहे भगवान है इसका ज्ञान भी रहे महाराज को भी ये पता बीच बीच में स्मरण आ जाता था भगवान ये दशरथ जी कहते हैं कि जो इस, इस प्रकार का है सर्वत्र ज्ञाप है अनंत है सच्चिदान स्वरूप है सो मोरे ग वही हमारे घर में भी आया पुत्र रूप में के आया इस प्रकार तो वो भी महाराज दशरथ में जानते हैं और पुत्र प्रेम फिर भी उनके पुत्र प्रेम बहुत लेकिन पुत्र प्रेम की अधिकता कभी कभी अब जैसे महाराज दशरथ आए हैं यहाँ पर इस समय पुत्र प्रेम की अधिकता है। है? और ऐसे भगवान नाम के पास आए आंखों में आश्र लिए हुए जैसे प्रेमाश्र लिए हुए बड़े गदगद भाव गद से भगवान के सुंदर स्वरूप को देखते हुए महाराज दशर था आप कहते ही अवसर दशरथे कले विलोक नैं जल छाए भगवान राम को अपने पुत्र के रूप में देखा और नैन जल छाये मन प्रेम के कारण के हृदय में नेत्र में असुआ तो अनुज सहित प्रभु प्रभुबंधन की ना तो भगवान ने भी देखा कि ये महाराज दशरथ जो वो हो पुत्र प्रेम उनसे रख रहे हैं तो उसी भाव से ये यथा माम प्रबंधनते जाम जाम अब जब महाराज दशरथ जो है पुत्र रूप में उनको देख रहे हैं तो भगवान ने भी पिता करके उनको प्रणाम किया अनुज सहित प्रभु बंद ने की ना भगवान ने भी प्रणाम श्री राम जी ने भी किया और लक्ष्मण जी ने भी उनको प्रणाम किया आशीर्वाद पिता को दीना पिता ने आशीर्वाद दिया महाराज दशरथ ने आशीर्वाद दिया और पितृभाव से आशीर्वाद दिया जिसे पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देता है ऐसे महाराज दशरथ ने आशीर्वाद भी दिया अब दोनों पिता पुत्र के रूप में वहां अब कहते हैं भगवान राम जो है प्रणाम ही नहीं किया पिता मान करके जिसे पिता से बात की जाती है उसी प्रकार भगवान तो राम महाराज दर्शन से बात भी करते हैं क्या कहते हैं कि दात सकल तव पौ प्रभाव अब यहाँ जो है भगवान श्री राम जी उनको तात कहते हैं पिता को कि ये दाँत सकल तव पौ प्रभाव आपका ही पुण्य प्रभाव है कि जिससे अजय निशा ये निशाचर राज जो अजय था उसको भी हमने जीत लिया उसके ऊपर विजय हमें प्राप्त हुई तो ये भगवान ये अपना विमान नहीं दिखाते हमने अपने बल से जीत लिया कहते हैं ये तो आपकी कृपा से इनको जीता और आपके पुण्य के प्रभाव से जीता अब देखो तो पुण्य महाराज दशरथ था पुण्य महाराज दशरथ ने जो वो हो असत्य का आश्रय नहीं लिया कहटी ने वरदान माता बन जाने के लिए जो तो सत्य संघ का सत्य कहलाते उन्होंने अपने सत्य को नहीं छोड़ा तो सत्य में सत्य सबसे बड़ा तप है और सबसे बड़ा पुण्य भी है तो उस पुण्य के प्रभाव स्वरूप महारथ दसरथ का भी ये पुण्य था तो भगवान कहते हैं आपके इस पुण्य की वजह से हमने हमको भी वो बल प्राप्त हुआ और हमने दिशा कर राज्य और बराबर जो है वो हो शुभाषु कर्मों के फल का भी विधान करता रहता है इस प्रकार से अहंकार नहीं होना चाहिए काम न कामना नहीं होनी चाहिए उसको भी बोलता रहता है साथ परमार्थ की बात भी बोलता रहता है तो ये देखेंगे अगर ठीक ठीक अलग अलग सरकारों तक तो पता हो कि धर्म क्या है उनका धर्म सकाम धर्म क्या है निष्काम धर्म क्या है वैराग्य क्या है उपासना क्या है ज्ञान क्या है परमार्थ क्या है तो साफ स्पष्ट होता जाता है कहाँ क्या बात क्यों कह रहे हैं और किस प्रसंग की बात है वो मालूम हो अब इसमें रामचरितमानस में तो कथा चलती है तो उसमें अब ये थोड़े कहेंगे अब हम इस समय धनी की बात कह रहे हैं अब इस समय हम परमार्थ की बात कह रहे हैं ऐसे थोड़े बोलेगा वहां तो सं जिस प्रसंग में आएंगी वो तो तो चले जाएंगे इस प्रकार तो देखो ये है पुण्या पुण्य की बात हो गई पुण्य की, की बात की बात शुभ कर्म अशुभ कर्म की बात भी हो गई अब महाराज दशरथ तो ने पुण्य या भगवान कहते हैं उस पुण्य के फलस्वरूप हमें इतना बल प्राप्त हुआ कि हमें निशा अभी भगवान मानवीय लीला कर रहे हैं इसलिए इस प्रकार का बोल रहे हैं और धर्म की बात भी तो बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान झूठ कुछ बोल रहे हैं ये भी शास्त्र को प्रमाणित करने के लिए बोल रहे हैं मानवीय शरीर धारण किए हुए हैं तो शास्त्र को प्रमाणित करने के लिए बोलता है कि शास्त्र ऐसा ही है उसके अनुसार ये है कि पिता के पापों का और पुण्यों का फल पुत्रों को भी भोगना पड़ता है ये परिणाम होता है इसलिए व्यक्ति को पाप और पुण्य का आचरण करते समय सावधान रहना चाहिए शास्त्रों में यह कहा है कि देखो पुण्य का कार्य करने से पुत्रों में तो पुत्र पौत्र सौत्र करके सात पीढ़ी आगे तक उनका पापों का और का प्रभाव जाता है और सात पीढ़ी ऊपर तक भी जाता है ना? माने पिता हैं बाबा हैं दादा हैं उनको भी पुण्य किए हुए पापुण्यों का फल उनको भी प्राप्त होता है इस प्रकार का विधान है जो करे करता है पुण्यकार उसको तो प्राप्त होता ही है इतना और और लोगों को भी प्राप्त होता है अब कोई पाप आचरण करे तो चाहे कि हमारे पुत्रों को कल्याण हो पुत्रों को कल्याण हो तो ये तो आशा मात्र है किसी प्रकार के पाप आचरण में प्रवृत्त हो चाहे कि हमारे पिता और बाप ज़्यादा काम उन करें उनको हमारा उनका कल्याण हो तो ये तो व्यक्ति की बात है इसलिए व्यक्ति को धर्म के आचरण में प्रवृत्त रहना चाहिए ये बताएं धर्म को मजबूती से पकड़ना चाहिए भी ठीक ठीक समझना चाहिए अपना कर्तव्य कर्म और सत्य के मार्ग पर चलना परोपकार के कार्य में लगना स्वार्थ में पढ़ करके दूसरे को तो पीड़ा न पहुंचाना ये सब धर्म के जो लक्षण हैं, इनका पालन करना चाहिए कहते हैं कि देखो तो तात ता सकल तत्व तो पुण्य प्रभाव जीते वजह निशाचर राहु और सुन बचन प्रीत यदि बाढ़ी अभी तो महाराज दशरथ ने सुना भगवान राम इस प्रकार से कि उनको महाराज दशरथ को पिता करके अभी बोल रहे हैं हालांकि उनका शरीर छूट गया और तो स्वर्ग में बात करते हैं स्वर्ग से अब आए हैं तो वैसे तो संसारी नाते शरीर शरीर के होते हैं जब तक शरीर है तब तक के नाते हैं और उसके बाद शरीर छूट गया तो उसके बाद महाराज दशरथ के अब भगवान राम के लिए वो पिता पिता कहाँ रहे और महाराज दशरथ के लिए भगवान राम अब अवतार ये पुत्र कहाँ रहे लेकिन फिर भी भगवान राम ने उनके भाव को पूरा रखा फिर भी उनको पिता माना और उसके प्रकार थे और उनकी महिमा भी गाय कि आपके पुण्य के फलस्वरूप इसको मारा इनको हमारे आज रावण को हम जीत सके तो महाराज दशरथ का प्रेम और बढ़ गया पुत्र प्रेम ज्यादा उनके हृदय में आ गया और उनके कलाकण्ठ भर आया आसम नेत्र और आंसू आ गए तो सुन शुद्ध बचन प्रीति अति बाढ़ वो प्रेमा भी पुत्र प्रेम की भक्ति उनके हृदय में और बढ़ गई और नए सलील रो महा बड़े बहुत प्रेम हो गया नेत्रों में सु आ गए रोमांचित भी हो गए गदगद भी हो गए ये सब भाव उनके हो गए कहा गए ये साब्दिक भाव कहलाते ये सब महाराज कश के आ गए जब भगवान राम ने देखा कि अब इसमें महाराज कश्म तो अब किसी और प्रेम से इतने परिपूर्ण हो रहे हैं इनके नेत्रों में रहे हैं इसे रोमांचित हो भगवान राम ने देखा तब भगवान राम ने क्या किया रघुपद प्रथम प्रेम अनुमाना भगवान राम ने देखा कि जैसा हमने इनको वरदान पहले पूर्व जन्म में दिया था मन के रूप में कि तुमको जय इस प्रकार से पुत्र प्रेम तुमको प्राप्त होगा तो वो पुत्र प्रेम इनको अब विद्यमान है और बहुत बड़ा है अथवा उन्होंने इसी जन्म में जब महाराज दशरथ ने तो भगवान राम को बन जाने के लिए आदेश दिया या नहीं दिया कौशल्या का वरदान पूरा हुआ और जब भगवान राम चले आए अयोध्या से महाराज दशरथ ने पुत्र प्रेम के कारण से अपना शरीर छोड़ दिया तो उस प्रेम का भी स्मरण किया कि देखो महाराज दशरथ को तो कितना हमारे प्रति कितना प्रेम है ऐसे देख करके प्रेम की अधिकता भक्ति की अधिकता देख करके भगवान राम ने क्या किया उन्होंने सोचा कि अपने भक्त को कुछ देना चाहिए तो भगवान क्या दे रहे हैं? तो कहते हैं रघुपति प्रेम प्रथम प्रेम अनुमाना और चितई पिताई दीने ने जड़ ज्ञाना उन्होंने अपने पिता की तरफ देखकर करके मैंने महाराज दस की तरफ देखा और देख करके उनको ज्ञान दिया और ज्ञान दिया शोधी कैसा दिया जड़ ज्ञान अब जैसो ज्ञान दो प्रकार का होता है एक जड़ और दूसरा ज्ञान है तो कभी कभी जागृत हो जाता है और कभी कभी भुला भी जाता कभी आ गया ज्ञान तो ज्ञान हो गया लगा कि सारा देश परमात्मा सब अमी है सब एक ही रूप है सब जगत में क्या ये सब दिखाई देने लगा और थोड़ी धीरे भूल गए तो बस अपना जीव भाव शरीर भाव में आ गए और संसार के सुख दुःख सत लगने लगे एक ज्ञान भूला गया एक ज्ञान ऐसा होता तो इसलिए ऐसा ज्ञान नहीं इनको अब महाराज दस को तो इन्होंने जो ज्ञान दिया भगवान ने वो जड़ ज्ञान दिया जड़ ज्ञान केवल सदा बना रहे विस्मरण न हो भूलें नहीं ऐसा ज्ञान उन्होंने दिया और ज्ञान देने भी के भी अनेक तरीके ग्रामचरित मानस में अनेक प्रसंग आते हैं ज्ञान जो है वो हो जैसे यहां पर चितई दी केवल भगवान ने उनकी तरफ देखा मात्र और ज्ञान भी दिया कहीं कहीं वचनों के द्वारा दिया जाता ये जो है ये तो है कि वाणी से बोल करके एक व्यक्ति बोलता है दूसरा व्यक्ति सुनता है तो एक व्यक्ति का ज्ञान दूसरे व्यक्ति को सुनकर के प्राप्त होता है एक तरीका तो है ये दूसरा देखने से भी ज्ञान प्राप्त होता है तीसरा स्पर्श से भी ज्ञान प्राप्त होता है स्पर्श करके भी ज्ञान दिया जा है तो ज्ञान देने के अनेक विधान इस प्रकार के हैं उनमें से ज्यादा प्रचलित जो है वो बोल करके वचन के द्वारा ज्ञान देने का है लेकिन जो ज्यादा समर्थ हैं जिनका के ज्ञान ज्यादा उच्च कोटि का है योगिक शक्तियां जिनको भी प्राप्त हैं ऐसे लोग केवल दृष्टि मात्र से भी ज्ञान ले सकते हैं स्त्रोत्र में आता है एक व्यक्ति पूछेगा कि दक्षिणा स्त्रोत्र में देव स्त्रोत्र में यह लिखा हुआ है कि गुरु जो है वो हो मौन होकर के अपने शिष्यों को उपदेश देता है तो बताइए क्या मामला है मौन है और उपदेश देते ये हैं ये जो दो उल्टी बातें हो गई तो दक्षिणामूर्ति भगवान जो है वो मौन रहते हैं और उपदेश देते अगम रही के कैसे उपदेश देते हैं अब ये बस यही है कि वो हो देख करके दृष्टि के द्वारा देते हैं स्पर्श के द्वारा देते हैं दूसरे साधन है पानी से बोलते नहीं कर सकते उपदेश ये जो ज्ञान है या भावनाएं हैं चाहे भावना भी हो हृदय के स्तर की चाहे बुद्धि के स्तर का ज्ञान हो एक व्यक्ति से दूसरे के हृदय में या बुद्धि में जाता है जाने के लिए सबसे तो सशक्त माध्यम वाणी दिखाई देती है बाणी के द्वारा मान इस ज्ञान है तो एक व्यक्ति बोलेगा तो दूसरा सुनेगा सुनकर के तो उसकी बुद्धि में ज्ञान आ जाएगा ये तो सभी जानते हैं इसी प्रकार से यदि किसी के मन में किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति स्नेह है प्रेम है आदर भाव है तो वो भी बोलता है कि भाई हमें आपसे आपके प्रति बड़ा आदर्भाव है आपसे बड़ा प्रेम है जैसे बोलेगा तो दूसरा भी जान लेगा कि हाँ ये बोल रहा है प्रेम है तो इसको भी प्रेम होगा उनसे सत्य कह रहा है वाणी के द्वारा जान लेता है इसी प्रकार ने? लेकिन कहीं कहीं इस प्रकार का भी है कहते हैं कि देखो भाषा एक तो बाणी की भाषा जिब्बा की शादित भाषा है और दूसरी भाषा नेत्रों की भाषा है नेत्र की अब नेत्र कैसे बोलते हैं अब देखो सबको अनुभव होगा ध्यान देंगे तो पता चलेगा अगर वाणी से कोई व्यक्ति न बोले लेकिन सामने खड़ा हो जैसे महाराज दशरथ आ गए नेत्रों में अश्रु आ रहे हो भाव जो है इस प्रकार का मुख से मालूम पड़ता हो तो क्या नहीं पड़ेगा तुमके हृदय प्रेम भाव पड़ रहा है, है? महाराज दस सकते हैं कि हमें इस समय तुम्हारा बड़े तुम्हारे तुम हमारे पुत्र हो तुम्हारे लिए हमें बड़ा प्रेम आ रहा तो तो है बोले तभी पता चलेगा ऐसा नहीं होता केवल आंखों से भी भाव व्यक्त होते हैं तो भी भाव आंखों से व्यक्त कर लिए जाते हैं तो ज्ञान आंखों से व्यक्त नहीं किया जा सकता मतलब ध्यान देने की थोड़ी बात है संभावना पर ध्यान देना है थोड़े सूक्ष्म बुद्धि हो तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि सितई फिताना मान लीजिए नेत्रों की भाषा और बल्कि कहते हैं ये है कि वाणी से जो बात नहीं कही जा सकती वो नेत्र कह सकते हैं नेत्रों की भाषा वाणी की भाषा से ज्यादा कह सकते हैं भाषा बाणी की भाषा हिंदी की होगी अंग्रेजी की होगी संस्कृत की होगी लेकिन नेत्रों की भाषा का है? है? की भाषा है हैं न उसमें अंग्रेजी की जरूरत न उसमें हिंदी की जरूरत न उर्दू की जरूरत लेकिन भाषा है किसी भी भाषा भाषी किसी भी देश का हो कोई भी बोलता हो लेकिन उसके नेत्रों की सबकी भाषा एक होगी कॉमन टॉन ये भाषा कैसी भाषा है जिसको भी किसी लौकिक भाषा की जरूरत नहीं पड़ती फिर भी भाषा <coughs> तो इस प्रकार से ये तो अनुभव की बातें हैं, ध्यान देने की बातें हैं न ध्यान दो तो कुछ नहीं है ध्यान दो समझने की कोशिश करें तो फिर ये सूक्ष्म बातें भी हैं अब जब नेत्रों की भी भाषा अपनी भाषा है तो फिर उसके बाद फिर हृदय की भाषा भी है उससे भी सूक्ष्म भाषा है इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि देखो बाी जो है तीन प्रकार की है एक बैखरी है और दूसरी बाणी गले से बोल करके बोली जाती है उस प्रकार पश्चंती वाणी कहलाती है वो है और तो तीसरी परावाणी है परा पश्चंती बैखरी परा सबसे अधिक सूक्ष्म है आंतरिक वाणी है पश्चंती माने मैंने मन देखना पश्चंती मान नेत्र की भाषा है।, है और फिर जो है बैखरी मैंने हिंदी अंग्रेजी बोलो जो वास्तव भाषा है तो इस प्रकार की भाषाएं जो विविध भाषाएं ये हैं इस प्रकार के शब्द हैं उनको समझने के प्रयास कर रहे चाहिए तो अब वो सब इनका प्रयोग करते रहते हैं शास्त्र में उनकी तरफ उल्लेख करते हैं शास्त्रों का काम ही सूक्ष्म बातों को समझाना बताना तो इस प्रकार से कहते हैं कि चितई तितई दी में दृढ़ ज्ञान ये तो हुआ महाराज दशर को दृढ़ ज्ञान प्राप्त हुआ लेकिन फिर भी महाराज दशरथ ने क्या किया भगवान के दिया हुआ ज्ञान प्राप्त हुआ लेकिन फिर भी महाराज दशरथ ने भक्ति नहीं छोड़ी अब महाराज दशरथ जी तो दोनों बातें होंगी चल तो ज्ञान भी हो गया और भक्ति भी अब भक्ति रही तो फिर क्या रहा तो कहते हैं कि अब भगवान शंकर जी समझाते हैं फरक की जी तो मामला क्या है देखो कहते हैं कि ताते उमा मोक्ष नहीं पायो दशरथ भेद भगति मन लायो महाराज दशरथ ने पहले भेद भक्ति को प्रधानता दी थी इसलिए इनको मोक्ष नहीं हुआ मोक्ष नहीं हुआ कि मैंने वैसे महाराज दशरथ जो है जिसे भगवान की जब पृपा होकर के आये तो बहुत बार इनका पुण्य हो गया बहुत बड़ी ऊंची स्थिति इनको प्राप्त हो गई अब तो भगवान के दर्शन के फलस्वरूप इनको मुक्ति प्राप्त हो जानी चाहिए तो और मोक्ष और मुक्ति का तात्पर्य यह है कि महाराज दशरथ अपने समस्त शरीरों को छोड़ करके चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो चाहे दिव्य शरीर हो कोई भी शरीर हो उनको छोड़कर के परमात्मा को प्राप्त होकर के परमात्मा मिलकर एका के एकाकार होना जाए चाहे हो जाना चाहिए जैसा कि वेदांत कहता है तो मानो पार्वती जी पूछती है महाराज दशरथ को इतनी ऊंची स्थिति प्राप्त हुई कि भगवान की निकृा होकर के हो रहे और इतने दिनों उन्होंने अपने दिन भगवान राम के साथ में रहे उनको खिलाया देखा दर्शन दिया, कोई तो भगवान से दूर नहीं रहे लेकिन फिर भी इनको मुक्ति क्यों नहीं हुई